प्रश्नोत्तर दीपमाला कर्म सिद्धांत और गतिविचार जिज्ञासा कर्म करते समय न चाहने पर भी मन में आ ही जाता है कि यह कर्म मैं कर रहा हूं इसमें क्या कारण है समाधान यही माया है मूल में अहंकार बैठा है जो सच्चाई को स्वीकार करने नहीं देता भगवान भाष्यकार कहते हैं पूरा संसार इसी में दौड़ रहा है सच्चाई को स्वीकार नहीं करता देहस्त्री पुत्र मित्रानुचर देहस्त्रीपुत्रुचर हृषास्तोषे हेतुत्थम सर्वे प्रतित स्वायुनय प्रथितलमीमास मीमसह एते जीवन्ति येन व्यवहृति पटवो येन सौभाग्यभाज तम प्राणाधीशतमृत अमुम नैव मीमांस यति सतोकी दुनिया इसी में दौड़ रही है कि मेरा शरीर बड़ा स्वस्थ है मेरी स्त्री बड़ी सुंदर है मेरा पुत्र आज्ञाकारी है अनुचर सब मेरे वश में हैं, मेरे पास हाथी घोड़े इत्यादि बहुत सारा धन है मेरी बराबरी कौन कर सकता है इस प्रकार सभी लोग इस मांस की मीमांसा में ही लगे हुए हैं जिससे ये सभी जीवित हैं ये जीवंत ये उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता जो आज नहीं तो कल छूटने वाले हैं उनमें मन लगाए बैठे हैं कि ये सब मेरे हैं अरे जिनको तुम अपने मान रहे हो उनका स्वयं का कोई भरोसा नहीं कि कब गायब हो जाए अपने आप को व्यवहार में बड़ा कुशल मान रहे हो परमात्मा शक्ति दे रहा है इसलिए तुम व्यवहार में कुशल हो तुम प्रसन्न हो रहे हो कि फूला माला फूल माला चढ़ रही है पूजन हो रहा है अखबार में बड़ी प्रशंसा हो रही है पर यह विचार नहीं करते कि वह शक्ति न दे बुद्धि न दे तो तुम क्या कर लोगे जो हृदय को चलाने वाला है जो प्राणों को चलाने वाला है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता इस सच्चाई को कोई स्वीकार कर ले कि उस परमेश्वर ने ही इस कार्य संघात को बनाया है वही इसमें श्वास चला रहा है इसलिए यह जीवित है तो मैं अभिमान किस बात का करूं? तब उसकी बुद्धि समर्पित हो जाएगी पर सुनना जितना सरल लगता है यह उतना सरल नहीं है इस सच्चाई को माया स्वीकार करने नहीं देती जिज्ञासा जीवन में नित्य और नियमित कर्मों की अनिवार्यता क्यों है समाधान यह बात सभी जानते हैं कि हमारे कोई प्रयास न करने पर भी घर में कचरा आ ही जाता है यदि झाड़ू न लगाएं तो कचरा बढ़ता जाएगा और अंततः घर रहने लायक ही नहीं रहेगा इस झाड़ू लगाने के काम में रविवार की भी छुट्टी नहीं होती है रोज ही करना पड़ता है इसी प्रकार हम लोग जगत में व्यवहार करते हैं तो मन में कचरा जगत के संस्कार अपने आप आता है उस कचरे को प्रतिदिन निकालने के लिए जो कर्म शास्त्र में कहे गए हैं उनका नाम है नित्य कर्म जैसे संध्या अग्निहोत्र नियमित गुरु मंत्र का जप इत्यादि इन कर्मों का कोई विशेष फल नहीं है परंतु तुम नहीं करोगे तो पाप लगेगा जैसे झाड़ू न लगाने पर घर रहने लायक नहीं रहता उसी प्रकार तुम नित्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा मन किसी देवता के बैठने लायक नहीं रहेगा किसी देश काल के निमित्त को लेकर जिन कर्मों का विधान है उनका नाम है नैमित्तिक कर्म जैसे किसी पर्व का अथवा विवाह जन्म मरण आदि का निमित्त इन अवसरों पर कुछ कर्म अवश्य करने पड़ते हैं इनका भी किसी फल विशेष से संबंध नहीं है मन के शोधन से ही संबंध है इन्हें न करने पर दोष लगता है अतः मन की शुद्धि के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करना अनिवार्य है आजकल संध्या अग्निहोत्र आदि वैदिक नित्य कर्म को प्रायः कोई करता ही नहीं कई व्यक्ति गुरु मंत्र का जो निमित्त जप करते हैं उसे भी कामना से जोड़ देते हैं तब आपका जन्म जप काम में कर्म बन जाता है नित्य कर्म नहीं रहता ऐसे में वह जप मन का शोधन नहीं करेगा आजकल नित्य कर्मों का अभाव हो जाने से लोगों के मन की समस्या बहुत बढ़ गई है साधक को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए